ब्रह्म संविशा इत है पूर्व मंत्र में कहा था कि वह ब्रह्मधाम में प्रवेश कर जाएगा त्रह्माम कैसे पूछा जा रहा ये आत्मा जीवात्मा जब मुख्य आत्मा वह उस ब्रह्म में किस प्रकार प्रवेश कर जाता है वो तो समझा उसको अगला मंत्र से बताया संप्राइन ऋषय ज्ञान दृप्ताग प्रशाता धीरा युक्ताशंति यमतत्व संप्राप्य सम्य प्रकार से प्राप्त करके कर्के जान करके कौन ऋषयो आत्मदर्शी जो ऋषिगण है वे क्या हो जाते हैं ज्ञान तृप्ता ज्ञान से तृप्त हो, हो जाते हैं कृदात्मान कृत कृत्य हो जाते हैं वीतरागा राग से रहित और प्रशांत उपरत इंद्रिय हो जाते हैं क्योंकि जब परमात्म स्वरूप से वे अपना आत्मा को जान चुके हैं अब उनके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है इसलिए कृतकृत हो गया हो कृत हो गए जो स्वरूपानुभूति के बाद वो काम आप अकाम हो गया है इसलिए वीतराग कहा काम्य वस्तु में राग होता है है कि नहीं और राग रहित होने का मतलब काम्य वस्तु नहीं उसके लिए अर्थात कामना ही नहीं है अत और राग रही हो जाते जब कोई कामना नहीं रह गया नहीं रह गया कर्तव्य कुछ नहीं रह गया तो इसलिए उसका शांत हो जाते उपरत हो जाते प्रशांता। यह सब होता है जब आप ज्ञान से तृप्त हो जाता बाह्य विषयों से तृप्ति तृप्ति के साधनों से तृप्त नहीं हो रहा बाह्य जो तृप्ति के साधने शरीर के बढ़ने घटने आदि का जो खाना पीना आदि साधन है इनसे वो नहीं होता चल ज्ञान से तृप्त होता है ऐसे जो ऋषि लोग सर्वगम सर्वधा प्राप्य सर्वव्यापी और सर्वत सब प्रकार से सर्वत्र प्राप्त करके तो किंचित उपाधि से परिचन प्राप्त नहीं कि अमुक में ब्रह्म है अमुक में आत्मा है ऐसा नहीं प्राप्य सर्वगम प्राप्य सर्वदप प्राप्य धीरारे धीर ऋषि लोग जो है युक्तात्मा सम्चित वाले होकर के सर्वम एव आवश्यती प्रार्क्षय होने पर मृत्यु काल में भी उनका चित्त समाहिच्चित रहेगा रूपादि से अवरिच्छिन्न जो सर्वरूप ब्रह्म है उसी में ही वे प्रवेश कर जाते हैं जैसे घट के फूट जाने पर वह घटाकाश महाकाश में चला गया है मृतिका में नहीं घट फूट जाने से घटाकाश महाकाश में लय हो गया उसी प्रकार से भाष्य सम्राप्य समवगम्य प्राप्ति करके जाकर के ब्रह्म जा कर प्राप्त करना नहीं है इसलिए भाष्कर अवगम्य सम्यक प्रकार से जान कर इसको जाना उन्होंने वो जो पहले कहा गया उनको कौन है वो चीज जो उसको जाना उसने आत्मा ना जाना कौन जाना दर्शनवंता आत्मा के दर्शन किए वे लोग आत्मदर्शी लोग नहीं वो ज्ञान कृप्ता इसलिए वे लोग उसी आत्मज्ञान से वितरित बाह्य नृप्ति साधन शरीरों पचे कारण ही नृप्ता बाह्य जो तृप्ति के साधन है शरीर को पचेगा का जो कारण होता है उससे वे कभी तृप्त नहीं है केवल ज्ञान से तृप्त ऐसी तृप्ति का भाव है न लोगों को बाह्य तृप्ति के जो साधन है उन्हीं के पीछे लगे हमेशा खाना पीना धन दौलत अतव कहते हैं कि वे कभी उन चीजों से तृप्त हो नहीं सकते क्योंकि जैसा महासन महापापमा है उन्हें पाने के लिए पाप करना पड़ेगा और उनको पाने के बाद भी तृप्त नहीं हो सकता है अनित सदा टिकेगा क्या जितना भी कमाएगा साथ टिकता तो है नहीं चला जाता ऐसी है लक्ष्मी चंचला चपला माया आती जाती रहती है चित्र कमा कुछ भी करो टिकने वाली है नहीं इसलिए कहते हैं कि भाई कि तृप्ति साधन शरीर कारण शरीर के उपचय का साधनों के द्वारा और बाह्य ना जब बाह्य के द्वारा तृप्त नहीं होता किंतु उसी ज्ञान के द्वारा ही तृप्त होता है कृतात्मा न परमात्म स्वरूपे नहीं वह निष्पन्न आत्मा संत परमात्म स्वरूप से निष्पन्न है उनका अपना स्वरूप हो ऐसा होने से अब उनकी लिए कुछ भी कर्तविशेष नहीं रहा वे कृत कृत्य हो जाते है जितने भी कृत्य कृत्यम सर्व कृतम यदि कृतकृत्यम कृत आत्मानीतरागा विगत राग आदि दोष है राग आदि सकल दोष से रहित हो जाती है ज्ञान से तृप्त है अब उसके लिए कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है क्योंकि प्राप्ति शेष काम विशेष नहीं है आते ये राग भी हो गए, जब काम विशेष रहेगा तो कर्तव्य शेष रहेगा कर्तव्य शेष रहेगा तो कर्तव्य के अनुकूल के प्रति राग है प्रतिकूल के प्रति द्वेष यह सब दोष आ जाता है जिसलिए उसके अंदर काम्य नहीं है काम भी नहीं से कृत्य नहीं कृत्य नही रह गया अत प्रशांतरत इंद्रिया सारी इंद्रिया उसे तो ते एवं इस प्रकार के वे ऋषि लोग सर्वगम सर्व्यापिन आकाशवत सर्वदम ने सर्वव्यापिन आकाशवत आकाश के समान ये सर्वव्यापी है उस आत्मा को वो करते और कैसा अनुभव करते वो किसी एक उपाधि में नहीं सर्वता सर्वत्र प्राप्या ना। किसी से कर, एक न उपाय परिचिन किसी उपाय से परिचिन होकर एक देश न आत्मा का अनुभव नहीं करते सर्वत्र से आत्मा का अनुभव करते किंतु फिर तर कैसा अनुभव कर रहे हैं सद ब्रह्म अद्वयम् आत्म प्रतिपद्य उस ब्रह्म को जो कैसा है वो ब्रह्म अद्वैत है अद्वयम् उसको स्विन्न नहीं आत्म्य वो अपने आत्म रूपे में नहीं अनुभव करके कौन लोग है ऐसे ऋषय का दूसरा विशेषण है धीरा जो धीर लोग हैं अत्यंत विवेकी न जो अत्यंत विवेकी है त्मा नित्य समाहित स्वभाव आरोप युक्त है अंतकरण जिनका मैंने नित्य समाहित चित्त जिनका ऐसे वे लोग हैं। पूर्व मंत्रार्थ में भाषकार ने विवेकी कहा था और याद कर रहे हैं अत्यंत विवेकि अंतर कर दिया ना पूर्व में और इसमें अंतर कर दे रहे हैं विवेकिन कह रहे हैं और यहां अत्यंत अर्थात वो जो है स्थिति उसकी पूर्व वाले की वो अंतिम स्थिति नहीं है तभी वहां क्या विवेकिन शब्द का प्रयोग होता है और यहां अत्यंत विवेकी कह दिया गया विद्वान है ना पूर्व भाषा में देखो अंतिम है संप्रय यु विद्वान विवेकी आत्मित्व तस्य प्रविशति तस् विदेश एक आत्मा विशते संपतिम कल विवेके शी वहाँ पर अत्यवेकिन प्रुक्तासम स्वभाव शरीरपाशमें मन समस्तमें आवशंति का शरीरपात काले आश महापीति मंत्र में जो एव है सर्वम एव उस एव को बाशिकार ने अर्थ कर दिया अपी। समस्तम अपी। ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना को सर्वे समस्त समस्तमी तो समस्तम सर्वी शरीर का शरीरपात काले आवेश दृष्टां क्या है भिन्ने घटे घटा का स्पथ इस घट का फूट जाने पर घटाकाश कहा जाएगा महाकाश में जाता है इसी प्रकार अविद्यादम जाती कहने का तात्पर्य है जैसे घट घटाधिक आकाश में वह आकाश और घटाकाश पर उपाधि कृत परिच्छेद नष्ट होने से वह परिच्छेद भी नष्ट हो गया और घटाकाश महाकाश हो गया doll, उसी प्रकार आपके अंदर में क्या है परिचय के कारण आप ब्रह्म हैं। है परिचय के कारण क्या था? अविद्या। ये जाकाश हुआ। उसके परिचय के कारण घटाकाश घट उसी प्रकार आप भी अपरिच्छ आपके अंदर परिच्छेद जीवात्मा नाम जीवात्मा का नाम पड़ गया घटाकाश नाम पड़ा किसके कारण घट उपाधि कारण। कारण तो आप ब्रह्म ना आपका नाम पड़ रहा है जीव क्यों अविद्य उपाधि के जिस दिन अविद्य उपाधि फूट जाए नष्ट हो जाए घट फूटने के समान तो क्या होगा आपके जीवात नाम भी नहीं रह जाएंगे। जिस जैसे का नाम नहीं रह गया महाकाश हो गया वो उसी प्रकार आप जीवात् नाम कहे जाओगे आप साक्षात ब्रम्म हो अविद्यात उपाधि परिच्छेद उपाधि से जो था, उसे है ब्रह्मधाम ब्रह्म इस प्रकार से ब्रह्म उस ब्रह्मधाम में प्रवेश करते हैं ऐसा समझना चाहिए प्रदीप के जो भी दृष्टान्त वर्तीकृत अवच्छेद ध्वंस होने पर वह प्रदीप सामान्य में तेज और सामान्य में विलय हो जाता है जैसे वैसे समझना है ना दीपक जल रहा है प्रदीप जो है जल रहा है कब तक जलते रहेगा जब तक उसकी बत्ती बनी हुई है जब तक बत्ती है और तेल भी खत्म हो जाते तो बत्ती जलती रहेगी बत्ती जब तक राख ना हो जाए तब तक तो जलती रहेगा नहीं तो वह तेज जो अग्नि तत्व सर्वव्यापक है वह तेज आपको परिच्छि रूपेण दी का दीपक के रूप से ना? तो तो है ना अग्नि तो कहां है सूक्ष्म रूपेण सर्वत्र है सर्वव्यापी अग्नि तत्व सर्वव्यापी अग्नि तत्व जिस प्रकार से आप देखते हैं एक प्रदीप के साथ रूप से परिन्न रूप को प्राप्त किया हुआ क्यों उस वर्ती के कारण बत्ती के कारण जैसे उपाधि नष्ट हुआ तो दीपक द विशिष्ट रूप था का वह खत्म और कहा जाएगा वो अपने सामान्य रूप में हो गया उसी प्रकार से आपके यहाँ भी है या विद्या रूपी बत्ती है इसकी वजह से इसमें प्रतिम पड़ गया चैतन्य वह एक विशिष्ट रूप में दिखाई लग गया दीपक के आते ये नाम पड़ गया जो वास्तव में सर्वव्यापक सामान्य ब्रह्म पत्ती खत्म हो हो जाए जाए नष्ट तब आप दीपक के विशिष्ट रूप को प्राप्त नहीं रह जाएंगे जैसा दीपक नष्ट होके विलीन हो गया सामान्य प्रकाश में उसी प्रकार से आप भी सर्वव्यापक सामान्य ब्रम में विलय को प्राप्त कर जाएंगे किंच वेदांत चरित विज्ञानम इतना नहीं अगला मंत्र और स्पष्ट करा रहे हैं इस चीज को वेदांत विज्ञान सन्यास योगा शुद्ध ते ब्रह्मलोकेश परांत लोकेशमता परि मुच्यंति सर्वे वेदांत विज्ञान वेदांत विचार सुत्पन्न विज्ञान वेदांत विज्ञान करते अर्थ उसके द्वारा जिन्होंने सुनिश्चित ज्ञातव्य परमात्मा का भरी प्रकार से निश्चय कर लिया है सु निश्चय कर लिया किसको अर्थ को कौन सा अर्थ जीवर में के तृय पदार्थ को जिन लोगों ने बहुवचनिशल हो गया यही के ऐसा निश्चय है जिनका ऐसे जो लोग हैं उनको कहा जाता है वेदांत विज्ञान सुनिश्चित और कैसे है वो ये वैसे कैसे हो गए क्योंकि नित्य निरंतर यत्नशील है वो लोग। इन कैसे वो यत्न कर रहे हैं संगा ब्रह्म अनिष्ठारूपी जो संन्यास योग से युक्त होकर या संयास हो तो त्याग नहीं लेना अन्य जैसा लेते हैं ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप जो संन्यास उसके योग से युक्त होकर के विशुद्ध सत्ताल जो पुरुष शुद्ध सत्ता क्योंकि ज्ञान से बढ़कर कोई शुद्धि का साधन ही ना नहीं ज्ञान विश्व पवित्र भी है विद्य गीता में साफ कहते हैं और वेदांत विज्ञान से बढ़कर कोई विज्ञान ही नहीं है जो आपको पवित्र कर सकते वह शुद्ध सत्ता एकदम शुद्ध अंत करण वाले वे लोग वे ऐसा जो लोग लोग ब्रह्मलोकेशो ब्रह्मलोक में ब्रह्म ब्रह्मलोक समझना ब्रह्म नहीं सठ समाध नहीं हो गया ब्रह्म गए यहां ब्रह्म कर्मधारे ब्रह्म लोका ब्रह्मलोकेश कब परांत काल है, परांत काल परांत काल को समझने के लिए अपरांत काल समझना पड़ेगा अपरांत मैंने जो परम नहीं है ऐसा जो अंत जिसका अंत उसको काला उसका अपरांत काल मैंने अपर विद्या से जन्य है अंत अंतकाल जिसका सारी दुनिया कब मर रही है अपरा विद्या को लेकर के तो मर रही है जितने लोग मरते हैं सब अपरा विद्या वाले ही है परा विद्या वाले कोई कोई होता है तो पराविद्या शरीर का अंत काल वाले को कहेंगे हम परांत काल और अपरा से युक्त शरीर का अंत जिनका होता है उस काल को कहते हैं अपरांत काल और एक ऐसा ही है पर काले शरीर त्यागते समय अत्यंत उत्कृष्ट अत्यंत उत्कृष्ट अमरण धर्म ब्रह भाव को प्राप्त कर लेते हैं और सर्वे फिर वे सभी परिओर से मुक्त हो जाते हैं भाषण वेदांत जनित विज्ञानम वेदांत विज्ञानम बल बना लेना पड़ेगा वेदांत जनित जो विज्ञान वेदांत विचार से वेदांत चिंतन से उपनिषदों का गुरुमुख श्रवनोत्तर काल में अर्थ का मणन से उत्पन्न है उसका वेदांत ज्ञान का और उसका विषय क्या है तर्थ परमात्मा ब्रह्म उसका विषय क्या है परमात्मा है अर्थात परस्माद अभिन्न जीव अभिन्न ब्रह्म जीव ब्रह्म यही उसका विषय वह विज्ञे स्वर्थ वह परमात्मा सुनिश्चित हो गया उस विषय में चिन लोगों के ऐसे लोगों को कहा जाता है ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चित कहा जाता है वेदांत विज्ञान लगे, जो विषयभूता पदार्थ का सुष्टु निश्चय कर लिए लोग सर्व कर्म क्षणा केवल निष्ठा स्वरूप कर दिया है सर्व कर्म केवल फल नहीं फल के साथ कर्म को भी परमात्मा के लिए अर्पण कर दिया कर्म भी मेरा नहीं कर्म का फल भी मेरा नहीं क्यों मुझ में न करतृत्व न भोक्तृत्व कुछ भी नहीं है शरीर से होते हुए क्रिया कलाप कर्म अनेक जन्म के संस्कार और वासना के वजह से शास्त्रीय चित्र भी कर्म हो रहे हैं चाहे अन्य वासनाओं के कारण शास्त्रीय कर्म जो भी हो रहा है सारे चीजों का परमात्मा का अर्पण है वहां इसलिए कहते हैं कि वो कैसा है सर्व कर्म प्रत्यागलक्षण योगात् अर्थात केवल ब्रह्म निष्ठा स्वरूपात केवल ब्रह्म स्वरूप है ऐसा योग से यथयोग यनशीला निरंतर यत्नशील निरंतर ब्रह्मा का बनाए रखने के प्रयास कर रहे हैं ब्रह्म चिंतन में लगे हुए हैं शुद्ध सत्ता शुद्ध शुद्ध है अंत जिनका क्यों शुद्ध है उनका अंत करण संसा हे तो वही है सन्यास के योग की वजह उनका जो है अंत शुद्ध है वे यति है और वेदांत विज्ञासनिश्चित हैं ऐसे जो शुद्ध सत्व वाले शुद्ध करने वाले थे ब्रह्म लोकेश ब्रह्म ने ब्रह्मा का लोक उसमें चले जाते हैं वहां बहुवचन इसीलिए कि ब्रह्मलोक के अंदर बहुत अन्य छोटे छोटे लोक होंगे ऐसा कोई अर्थ करने लग जाए उसे खंडन करते करें व्याख्या करते समझाएंगे देखो अभी संसारी नाम ये मरणगा अपराता मतलब परांत काल को समझाएंगे तब ब्रह्म लोक में जाएंगे संसारियों का जो मरण काल है उसको क्या हम कहते हैं के अपरांत काल अपेक्ष और उनकी अपेक्षा से मुक्ष नाम संसार अवसान देह प्रत्याल पर मुक्षों के द्वारा संसार के अवसान में उनके जो जन्म मरण चक्र के अंतिम है ना ये जन्म तब देह प्रत्याग काल ऐसे विमुख देह प्रत्याग काल को परांत काल कहते हैं तस्वीन परांत काल है साधका नाम बहुत पात ब्रह्म लोको ब्रह्म किंतु आपने क्या कह दिया ब्रह्म लोकेश भोषण क्यों हुआ उसके हेतु दे दिया साधका नाम बहुत पात एक विमुख थोड़ी है साधक बहुत है और प्रत्येक साल वाले समय में शेर छोड़ रहा है ना आप जैसे कैलाश के पंचांग देखोगे तो पूरा पंचांग निर्वाण दिवस ही भरा पड़ा लगभग अमुक का निर्वाण दिवस अमुक का निर्वाण दिवस वो भंडारा होगा अमुक निर्वाण के दिवस का भंडारा निर्वाण दिवसों लिस्ट है, दिवस है। माने वो ब्रह्म अमुक तिथि पे ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त ब्रह्मरूपी लोक को प्राप्त किया ने प्राप्त किया अमुख ने प्राप्त किया ऐसे विभिन्न तिथियों में विभिन्न समय में विभिन्न कालों में लोगों ने प्राप्त की है तो बहुत लोग प्राप्त किए ना उस ब्रह्म को इसलिए साधका नाम बहुत है। और ब्रह्म लोका देखो ब्रह्म नहीं ब्रह्म लोका एक अनेक वृश्य प्राप्त देवा एक होता भी अनेक के समान अनुभव में आता है और अनेक को प्राप्त होने से उसको अनेकत्व कह दिया जाता है अतो बहुवचरा इसलिए बहुवचड़ हुआ ब्रह्मलोकेशी ब्राह्मण करता इसलिए ब्रह्मलोकेश भोषण हो गया होना चाहिए था इसलिए उसका क्या लेंगे हम ्रम्हणी ऐसा एक वचन परमरण परमृत परम, परम, परम, परम नेता परम का करके परम समस्त काले अमृत तत्प्ता शांति परामृता बहुचन में जाएगा पुलिंग में आ जाएगा इसे पहले दिखा दिया नफुसलिंग पहले परम अमृतम अमरणधर्म घम ब्रह्म अमरण धर्म वाला ब्रह्म का नाम परामृत वह है आत्मभूतम ये शांति वह आत्मभूतत्व अनुभव कर लिया गया है जिन लोगों से जिन लोगों ने कर लिया उन लोगों को कहा जाता है जीवन द्रह्म जीते जी ही ब्रह्म ऐसा होते हुए घटाकाशवृतिमया दृष्टाना प्रदीप निर्वाणव दीपक का बुझने के समान या घटा आकाश के समान निर्वृत्यु को ये मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं परि मुछती परी, परी समताज मुछ्यंते सर्वे न देशन जंतर में अपेक्ष परी मे समंताज सभी और से वे मुक्त हो जाते हैं क्यों क्योंकि न देश रंग गंतव्य अपेक्षित है वो मुक्त पुरुष को गंतव्य कोई देशान्तर की अपेक्षा ही नहीं है इसीलिए दिया जोड़ दिया ये सर्वे सर्वे जो है प्रथम बहुत उनके साथ जुड़ेगा ये सर्वे परिमुच्यंती जैसा ब्रह्म ज्ञानी इस प्रकार जितने भी है जीवन ब्रह्म वे जो परांत काल में अवश्य ही सर्वत्र व्यापक हो जाते हैं इस प्रकार सो से हो जाते क्या प्रमाण है श्रुति स्मृति प्रमाण दे रहे देखिये शकुनी नाम युवा जले वी चरस्य जा पदम यथादृश्येत तथा ज्ञानवतांगति जैसे पक्षिया उड़ रहे हैं आकाश में शकुनीना पक्षी ना शकुनी कहते हैं पक्षी को ये पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं आकाश अब उड़ता हुआ उस पक्षियों का पैर का चिन्ह भी पड़ता होगा ना पक्ष होगा वो पक्ष को देख सकता है जले भारी चल से पानी में मछली चल रहा उस मछली का भी पक्षीन पड़ता होगा उस को कोई जल में ढूंढ के निकाल सकता है नहीं हो सकता यथा पदम न दृश्य जैसा आकाश में उड़ते पक्षी का पग चिन्ह को कोई नहीं देख पाता न दिखाई देता है और जल में चलता हुआ जलचर मछली आदियों का भी पग चिन्ह या किसी प्रकार का चिन्ह किसी को नहीं दिखाई देता तथा ज्ञान वतांग गति इसी प्रकार ज्ञानी का कोई गति देखना चाहे पकड़ना चाहे तो गति को ग्रहण नहीं कर सकता ज्ञानवान पुरुषों का गति ही नहीं होती जैसे पक्षी का आकाश में पग चिन्ह नहीं होता अतव आपको उपलब्ध नहीं हो सकता जलचरों का जल में कोई पग चिन्ह नहीं होता अतव पक्ष चिन्ह को आ ढूंढने पर आपको प्राप्त नहीं हो सकता दिखाई तो नहीं दे सकता उसी प्रकार ज्ञानवान का गति ही नहीं होती है अतव ज्ञानवान का गति कोई ग्रहण नहीं कर सकता अनध्वगा अधसार से पार जाने की इच्छा वाले जो आप पुरुष लोग है वह संसार मार्ग में नहीं चलते हैं न संसार मार्गेशु पारिष्ठव पार जाने के चाहने वाले लोग अनद्वगा उनका कोई रोड ही नहीं रोड रूट ही नहीं है जहां से कहां से हो जाए अन्य बताया उत्तरायण मार्ग दक्षिणायण मार्ग क्या स्व मार्ग तीन मार बताया हर ज्ञानी के लिए अन्य कोई मार्ग ही नहीं है किसी भी रूट से नहीं जाते हैं इनके लिए कोई रोड ही नहीं बना है क्यों इनका गंतव्य ही नहीं है कहा जाना है इन्होंने ये तो ब्रह्म सर्वव्यापक इनको तो कहीं आना जाना है नहीं अत हो इनके लिए मार्ग ही नहीं देश परिच्छिना ही गति ही संसार विषया एव इस प्रकार से श्रुति और स्मृतियों से ज्ञापन हो रहा है देश से परिचि कोई फल को प्राप्त करना है तो संसार विषय एवं गति देश परिच्छिन्न संसार विषय एवं गति ही देश परिच्छि जो संसार अंतर्गत जो विषय होंगे लोग होंगे फल प्राप्ति होगा उसी में क्या है गति होती है फल होता है उसे गमना, गमन का मार्ग का चिंतन किया जाता है क्यों? क्योंकि वह फल भी परिचिन साधन साध्य संसार विषय जैसे परिचिन्ना वस्तु है वो जो फल है गति वो कैसी है वो परिचिन साधनों से साध्य है नास्त्य कृत जो कृत के द्वारा कृत की प्राप्ति नहीं होती वह कृत को हम कृत से जान नहीं सकते रहा कहा जा रहा है साधनों परिचिन साधन साध्य होगा उसमें जरूर वह फल को प्राप्त करने गति की अपेक्षा होगी और ये जो मोक्ष आपने पाया है मुक्ति जो पाया है, किस साधन से प्राप्त किया आपने ज्ञान रूपी साधन और ज्ञान क्या है वो भ्रमय सत्यम ज्ञान सर्वे अपरिचिन्न साधन के द्वारा सा ना मोक्ष अतः वहां गति नहीं है, है ये ब्रह्म तो समस्त रूपये सर्वरूपयी है सर्वव्यापक है अतः हाँ देश परिचिने गंतव्य देश परिच्छेद रूपा मार्गो के द्वारा वह गंतव्य नहीं है प्राप्त भी नहीं गमन पूर्वक हो ऐसा समझो यदि देश परिचिन ब्रह्म मूर्त द्रव्य आद्यंतव्या सावयव अनित्यम हृदग यदि ब्रह्म भी परिचिन्न हो जाए फिर तो समझ लेना यह ब्रह्म मूर्तवध हो जाएगा मूर्त द्रव्य हो जाएगा कि जितने भी मूर्त द्रव्य है वह देश से परिचिन्न है और आप ब्रह्म को भी देश मान लो फिर वह भी मूर्त द्रव्यों के सम्मान कहीं ना कहीं मिलना चाहिए आपको जैसे पेड़ है और परिच्छिन्न है मूर्त द्रव्य अत देश परिचिन है ना इस ब्रह्म भी देश परिचिन कहोगे फिर पेड़ के समों से मूर्त मानना पड़ेगा या आपके शरीर के समान मूर्त मानना पड़े दूर क्यों जाना आपका अपना शरीर भी क्या है मूर्त द्रव्य है ना इस देश परिच्छिन्न है इसी प्रकार से यदि ब्रह्म को जैसे प्रश्न मानोगे फिर उसको भी आपके प्रश्न के समान मूर्त माननी पड़ेगी और मूर्त मानोगे तो आज दिन भी मानना पड़ेगा जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ है ना न जन्मतिथि निश्चय है जैसे ब्रह्म का भी जन्मतिथि मरण तिथि निश्चय हो जाएगा इस संसार जो कुछ कृतव्य बन, बना हुआ है मूर्त वस्तु है उन सब जन्मतिथि और मरण तिथि निश्चय है हम कुछ ही बनाते बना हुआ है। और आगे नहीं आगे बार नहीं लिखते हैं छह महीने के अंदर उपयोग कर दीजिए लिखा रहता है छह महीना उसकी अवधि पानी के बोतल पर लिखा हुआ है अधिक से अधिक आप इसको छ महीने के अंदर उपयोग करें छह महीने के बाद उसमें कीटाणु हो सकते कुछ भी हो सकता है खराब हो सकता हो तो हो है पियोगे तो नुकसान हो सकता है विनाश जितनी भी मूर्त द्रव्य है उनका आदि और अंत का निश्चय है परि ब्रह्म भी आद्यंत निश्चय वाला हो जाएगा यदि आप इसको देश से परचीन मूर्त द्रव्य के समान मानोगे तो इतना ही नहीं दूसरा एक और आपत्ति है जितने भी देश से परचिन्न मूर्त वस्तु है चाहे वो अन्य में आश्रित है जहां आप है इस धरती पर बैठे आपका शरीर धरती पर आश्रित है ना आप अन्य आश्रित है पेड़ है धरती पर है कोई भी चीज हो जो मूर्त द्रव्य है परिच्छि है आद्यंत वाला है वह तो निश्चित रूप से अन्य में आश्रित रहेगा अच्छे ब्रह्म को भी यदि परिचिन मूर्त द्रव्य व आद्यंत वाला मानोगे उसको भी किसी न किसी ने आश्रित मानने पड़ इतना ही नहीं जो अन्य आश्रितग्रह सावय भी होता है फिर यह भी सावय हो जाएगा जो सावय है वह कृतक होगा जो कृतक है वो अनित्य होगा अच्छा ब्रह्म भी तुम्हारा अनित्य हो जाएगा या इसीलिए ब्रह्म को देश से नहीं मान सकते ये सब लाइन में आ जाता है एक के बाद एक चीज आपने मान लिया दस तो लफड़ा के नित्यता तक तो पहुंच जाएंगे आपने इस ब्रह्म को जैसे परिचय परिचन्न मान लिया तो मूर्त द्रव्यत्व आ जाएगा आ अंतत्व अन्यत्वनाशित्व नत्य विदम ब्रह्म लेकिन ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता है श्रुति स्मृति के आधार पर फिर संसार निधिष्ठान हो जाएगा ना ठीक है आप एक, एक मूर्त को दूसरे मूर्त में देख रहे हो ना ये सगल मूर्तों का भी आश्रित ऐसा महामूल महान मूर्त वस्तु है वो कहाँ रहता है ये जितने भी शरीर है घटपाट वगैरह कहा है मकान वगैरह धरती पर धरती कहाँ है जल में जल कहां है अग्नि में अग्नि कहाँ है वायु में है वायु कहाँ है आकाश में आकाश कहां है ब्रह्म में ब्रह्म कहा है ब्रह्म को भी आकाशवादी के मूर्त मानोगे तो पूछेंगे ना फिर ब्रह्म कौन है आप बता नहीं पाएंगे ये ब्रह्म का को कोई अधिष्ठान नहीं है फिर का को अधिष्ठान नहीं कहना पड़ेगा फिर सब कल्पना निर्दिष्ठान कोई भ्रांति भी नहीं हो सकती है भ्रांति हुई है इस जगत का तो इसे कोई ना कोई अधिष्ठान पड़ेगा और ब्रह्म को भी घटा किसान मूर्त मानोगे वो भी भ्रांति का विषय बन जाएगा है ना जब तो भ्रांति विषय है तो हम पूछ उस भ्रांति का अधिष्ठान कौन था ब्रह्म तो हो नहीं सकता कि ब्रह्म तो का कोटिमा आपने ले लिया अंडर भ्रांति असंभव है इसे कोई ना कोई अधिष्ठान ऐसा मानना ही पड़ेगा जो इन सब दोषों से अर्थात देश अपरिच्छिन्न मूर्त द्रव्य अमूर्त द्रव्य नहीं है आद्यंत वाला नहीं है अन्य आश्रित नहीं है कृतक नहीं है अनित्य नहीं है ऐसा तत्व मानना पड़ेगा जिसमें ये परिचिन देश परिच्छि वस्तु की कल्पना हुई है मूर्त द्रव्य अमूर्त द्रव्यों की कल्पना हुई है आद्यंत वाले वस्तुओं की कल्पना हुई है अन्य आश्रित पदार्थों की कल्पना हुई है सवय कृतक अनित पदार्थों का अधिष्ठान इसीलिए हम ऐसा तो, तो किसको मान रहे हैं ब्रह्म को मानते हैं अतः तत्प्राप्ति नई देश परिच्छि इसे उसकी जो प्राप्ति है वह देश कभी नहीं हो सकता अभी संसार बंदापन मोक्ष ब्रह्मविदो न तो कार्यभूतम किंच इसलिए ब्रह्मिद्ता लोग किसका नाम मोक्ष कहते हैं अविद्या संसार बंधन का आपनयन होना ही मोक्ष है इसके अलावा कोई कार्यभूत वस्तु को ये साधन की साध्यभूत साधीभूत कोई कार्यात्मक वस्तु को मोक्ष पाना नहीं चाहते हैं भ्रमित लोग वह अभी आत्मा से अतिरिक्त तो नहीं हो सकता इस काशय और ब्रह्म भी क्या है स्वस्थूत आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता जानबुझ के भाष्यकार ने विचार किया है तर्कता भी सिद्ध करने की कोशिश है तर्क से भी सिद्ध कर दिया गया ब्रह्म देश से परिचि नहीं है काल से परिचन्न नहीं है वस्तु से भी परिच्छ वास्तव में नहीं है आज किंच मोक्ष काले या देहारंभी का कला प्राणाद्या स्वाम स्वाम प्रतिष्ठान गता कहते हैं ठीक है मोक्ष काल में फिर शरीर कहां जाता है इसमें सुशरीर कहा जाएगा कांड शरीर कहां जाएगा, जाएगा? स्थूल शरीर तो चलो सब की जैसे इसका मिल जाता है मरा हुआ हो पड़ा हुआ चाहे ब्रह्मज्ञानी का स्थल शरीर हो चाहे महाज्ञानी का स्थूल शरीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना स्थूल शरीर तो आपको मिलता है बस गृहस्थी आदि का सुशरीर है आप राम नाम सत्य बोलोगे है ना और महात्मा का स्तूल शरीर मरा हुआ पड़ा है उसके लिए क्या करेंगे आप हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ऐसे बोल के ले जाते गंगा जी में डाल दिया दोनों शरीर तो मिल रहा है ना जब ब्रह्म जब ब्रह्म हो क्या बर्क पड़ना स्तू शरीर के मामले में बात नहीं है यह बात है सुख शरीर का क्योंकि आपने कहा गति नहीं का मतलब जैसे सुख शरीर लोक लोकांतर को जाता नहीं है अन्य लोग, लोग को लोकान्तर को जन्म जन्मांतर को प्राप्त कर रहे हैं वह आसानी जैसे पुराने कपड़े फटे साटे को आप कपड़ा पहन लेते हैं कैसे पुराने फटा शरीर को छोड़ करके नया नया बच्चा शरीर को प्राप्त कर लेते हैं वैसे नहीं जाता जब आपने कह दिया तो ये मन में आते फिर इसका सुख शरीर का क्या होगा वो कहा जाएगा तब अगला मंत्र समझाता है गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाच सर्वे प्रतिदेवता आत्मा पर्यव्य देह के आरंभ जो प्राण भी पंद्रह कलाएं जो प्रश्नोपनिषद की छठा प्रश्न में कहा गया था षोड़श कला पुरुष के प्रश्न में वे सारी कलाए मोक्ष काल में देह की जो आरंभ प्राणाली कलाएं थी वे कलाएं पंचदश कलाहा, पंद्रत कलाएं अपने, अपने कारण में प्रतिष्ठित हो जाती हैं अपने अपने-अपने प्रतिष्ठा क्या है उनका उनका जो कारण है कारण रूप में लीन हो जाते हैं अपने अपने कारणों में लीन हो जाएंगे इंद्रियों का कारण है अपना अपना देवता उसमें चला जाएगा भूतों का कारण अपना अपूत है उसमें चला जाएगा इधर सारी चीजें अपने अपने मूल भूत कारणों में चले जाएंगे देवा से सर्वे प्रतिदेवदास देवा मैंने इंद्रिया ने सभी के सभी चक्षुराज इंद्रिया भी अपना प्रतिदेवता उनके अपने आते, अपने अपना अधिष्टाग्रह देवता है सूर्य उसमें चला जाएगा चक्षुर में लीन हो जाएगा इस प्रकार से चक्ष इंद्रियां भी उनके अपने जो अधिष्ठाता देवता लोग हैं उन अधिष्ठात देवताओं में जाकर के वे लीन हो जाते हैं कर्म विज्ञान मयश्च आत्मा और संचित जो कर्म संचित आज जो कर विज्ञानमय विज्ञान में आत्मा बुद्धि उपाधि से भी क्या हो जाएगा परे अबे सर्वे एकी ये सभी अविनाशी परमात्म में को प्राप्त कर लेते हैं जैसे घट में जल था और जल में सूर्य का प्रतिमा पड़ा हुआ था अब क्या हुआ घट फूट गया जल बिखर गया तो प्रतिमा कहा गया वापस सूर्य में उसी प्रकार अविद्या घड़े में बुद्धि रूपी जल था जिस पर चेतन का प्रति पढ़ने से आप जीव भाव को प्राप्त हुए थे वो तो में अहम कर लिया ना समस्या ये हो गई में ही अहंकार हो गया अब घड़ा फूटा अविद्या नष्ट हो गई उसे कार्यूत से जो स्थापित था वो बुद्धि रूपा वस्तु वह भी बिखर गया नष्ट हो जाता है तो उसमें पड़ा प्रतिपा जो जीव था वह कहा जाएगा सर्वभूत ब्रह्म में चला गया मोक्ष का काल में क्या होता है देह के आरंभक जितनी भी कलाएं थी कौन से प्राणाध्या पूरा सोलह कला नष्ट होता केवल पंद्रह कला एक कला बहुत समय तक शेष रह जाता है कौन सा नाम जो आपका नाम है बहुत समय तक रह जाएगा ऋषियों का नाम देखो आज तक ले रहे, नहीं रहे हम लोग कब वो चले गए पशी का भी राम वगैरह का नाम ले रहे हम लोग नाम शेष रह गया अनंतम वही नाम श्रुति कहती है नाम कभी अंत नहीं होता नाम का अनंतम वही नाम क दिया वाम देव आदि ऋषियों का नाम अभी तक चला आ रहा है बल्कि जितने भी लोग का हम लोग नाम रख रहे हैं वो किसने किसी का नाम पहले से ही था है या नहीं? आपका जो नाम क्या है वो किसी और का नाम पहले था कि नहीं था इधर से नाम की अनिवृत्ति आ रही है जुर्म ज्ञानी जितने भी ये नाम है सब ब्रह्म ज्ञानियों का तो नाम है जब भगवान का नाम रखो तो ब्रह्म भगवान भी क्या है ब्रह्म ज्ञानी तो है तो जितने भी नाम रखा जाता है ये सब ब्रह्म ज्ञानियों के नाम का अनुवर्तन हो रहा है आज कल जो मॉडर्न नाम को छोड़ दो ये ब्रह्म ज्ञानियों का भी नाम नहीं रहा है कि टुप क्या क्या बन देते डोली फोली रख देते हैं ऐसे कोई नार होता ना कुछ वही उल्टा ही अर्थ निकलेंगे इनका व्याकरण के का कौन सी धातु लगाओगे हो जाएगा इसका इसलिए कहते हैं कि भाई देखो ये सब उस नाम को छोड़कर के एक नंबर लिखा इस है इसे पंचदश संज्ञा कह दी गई हैंगता स्व कारणता भगवंत्य सब अपने अपने प्रतिष्ठा को प्राप्त करने मतलब क्या अपने अपने कारण में लीन हो जाती है इसका प्रतिष्ठा की द्वितीय बहुवचन प्रतिष्ठा जो दी प्रथमा के एक वचन नहीं समझना है ना पंद्रह कैसे होगा प्रतिष्ठा उत्तराधिकारी होता है नहीं देवा हा है पर में इसीलिए वह लोप हो गया रू को का लोक इसलिए पंचदशा प्रतिष्ठा द्वितीय का बहुवचन समझना भाष्कर जान के स्पष्ट कर दे रहे हैं उस बात को पंचदशा पंच संख्या का या प्रसिद्धा स्पष्ट कर दे भाषकर कहा है पंद्रह बोल दिया आपने कौन से कौन सी चीज है वो कहे पंद्रह संख्या जिनका ऐसी कलाएं हैं जो कि अंतिम प्रश्न अंतिम प्रश्न ने प्रश्नों पर छाया प्रश्न में से छता जो प्रश्नता उस प्रश्न में कहा गया है पटिता प्रसिद्धा देवास्या चक्षुराधिकरण स्था देवा कौन है वो देह में आश्रित रहने वाले चक्षराधिकरण में स्थित है जो सर्वे प्रतिदेवत्वे सब के सब प्रतिदेवतासु मैंने आदित्याशुदा भवंती आदित्यादि में चाह वे लीन हो जाते हैं ऐसा समझो एक पंक्ति बहुत सुंदर बोल रहे हैं स्वाहा प्रतिष्ठा प्रतिगत वे सब अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं ऐसा इन्होंने कह दिया है उसका तात्पर्य क्या है कहते हैं कि प्रतिष्ठा भी कह दिया गता भी कह दिया प्रतिष्ठा एक कारण है उसे लीन हो गया तरीके गता भी कह रहे हैं तो द्रुप्त तो जो है द्रुप्त तो कदम इत्यासंत निरनवयो नाश पहले पहले से पहले वाला कार्य का कारण में, ना। में घटका नष्टों के कारण क्या मिट्टी पर स्थित हो गया निरनवय नाश जैसे आप कभी दृष्टान दे रहे थे दीपक नष्ट चला गया जत तो कुछ दिखता है सामान्य में चला गया प्रकाश अग्नि के सामान्य में लीन हो गया निरन्वय हो गया दोनों प्रकार का लेना यहाँ पर अतएव का अध्ययन गता और प्रतिष्ठा दोनों शब्द भूतांशा भौतिका च महाभूतेषु लयो दर्शिता भूतांशों का जीव विद्यामय भूत सूक्ष्म अवस्तुंबका नाम मायामय महाभूतान ना शान मायामय महाभूतों का जो अंश है महाभूत मिले हो जाएंगे और भौतिक जितने थे वो भी सब महाभूत में ही लय हो जाएंगे यानिच मुक्षता कर्माणी और मोक्ष की भाषा कर मुख्य न कृतानिक कर्माणी जो मोक्ष के द्वारा इस जन्म में किए गए कर्म पहले के कर्म सारे के सारे कर्म कहा जाएंगे प्रवृत्त फलानी लेकिन किनको लेना जो भी फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं है मैंने से प्रारत प्रवृत्त फला नाम तो उपभोग नहीं वो क्षीम मान जी फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं ऐसे जो प्रारण में वह तो उपभोग के द्वारा ही क्षीण होना है वह ज्ञान से नष्ट होने वाला नहीं विज्ञान आत्मा और जो विज्ञान में से क्या लेना अविद्यात बुद्धिया उपाधि उपाधिम उपाधि आत्मत्वा अविद्या कृत जो उपाधि कौन है बुद्धि उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ चैतन्य रूपी आत्मा उसको आत्मत्व मान करके कहा दिया दृष्टान क्या दिया उन्होंने जल का विभाष का घट में जल जल में प्रतिबिंब अविद्या का बुद्धि बुद्धि में प्रतिबिंब इस अविद्या नष्ट हुई तो बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी घटना सोने से जल खत्म हो गया घर तो गया साहब तब वो प्रतिम्ब सूर्य में चला जाता उसी प्रकार से जलादिशु सूर्य प्रति प्रविष्ट देह भेदेश जलादियों में सूर्य का प्रतिम्ब जिस प्रकार से प्रविष्ट है उसी प्रकार से देह भेदों में आत्मरूपेण वह प्रविष्ट के समान प्रविष्ट समझो निचे टिका गर, गर, कर दिसले। कर लेना। साभास टे बुद्धिया चैतन्य की करना तो उपाधि जिसका तदगुण सविज्ञान समाजना है तदुण विज्ञान नहीं वही तो विज्ञान में आत्मा है साक्षी है तथा विवेकम आत्म न लेकिन उस उपाधि में प्रतिमुख विशुद्ध आत्मा मान लिया ऐसा जो चीज है वह कर्मणाम तत्फलार्थत्वादेन विज्ञान मये नत्म ना जो कि जो कर्म थे वह तत्फलार्थत्वाद वे उस परिच्छी जीव को फल देने के लिए थे अतएव जब जीव नष्ट हो गया उसको फल देने के लिए बैठे जो कर्म थे से कभी तूंगा समझ रहे थे वो भी गए साथ में नष्ट हो जाएंगे सहते नहीं विज्ञान में आत्मना उस विज्ञान में आत्मा के साथ साथ वे कर्म भी लीन हो जाते हैं अतः विज्ञानमयो विज्ञान प्राय इसलिए हम उसको कहते हैं विज्ञानमय मय प्रत्य प्राचुर अर्थ में है से विज्ञान प्राय विज्ञान प्राय कर्माणी विज्ञानमयश्च तो अपने सती। परे अक्षे जो जो कर्म और में, जो और अविद्या बुद्धि उसका अपने करने पर जाएंगे सर परे अविद्यांत अक्षे व पर जो अभ्य तत्व अनंत तत्व अक्षय तत्व अक्षर तत्व अच्छा ऐसा जो ब्रह्मणी आकाश कल्पे सर्व व्यापक आकाश के सदृश जो सर्वव्यापक ब्रह्म में जय अजरे अमृदे अभये पूर्वे अनपरे अनंतरे अब शांति सर्वे एक ही दुनिया विशेषण कैसा है वो अज अज अजन्मा जिसको बुढ़ापा नहीं होता अजरे बुढ़ापा भी इसे विकार सहित तो अमृत है मरे कह नहीं जब अमृत हो गया तो अभय हो गया भय रहित हो गया ऐसे क्यों हुआ तो कार्य का पूर्वे अनपर है कार्य काण भाव सहित है बाह्य और अंतर भाव से अनंत्रिया है है है क्यों ऐसा शांत अविशेषता को प्राप्त कर जाते हैं एकत्व को प्राप्त करते हैं जलाद के आधार अपने या प्रतिबाहा सूर्य जलादि के आधार घट का अपने करने पर क्या हुआ सूर्य आदि का जो प्रतिबिंब था जल पे वह वापस सूर्य में पहुंच गए जैसे वैसे घटा जब नहीं वकाशे आकाश आकाशा अब घटाजी को निष्ठ कर दोगे तो क्या होगा घटाव चिंजो आकाश थी और महाकाश जिस हो जाता है उसी प्रकार समझें